ओम शांति नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल अपिस्कोड में आज क्या करूँगा बिल्कुल और गलती बहुत हार्मिक आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है शोभा जी हम लोग बातें करने वाले हैं, तो भी बहुत बहुत स्वागत है आपका? आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आपने इन्वाइट किया जी, कैसे है? बहुत बढ़िया बाई प्रोफेशनल तो मैं एज ए पार्लर चलाती हूँ तो वहीं पर तन का भी शिकार श्रृंगार होता है और मन का भी श्रृंगार होता है तो बाबा ने निमित बनाया गीता पाठशाला खोलने के लिए तो हमारी दादी कमलमणि हुआ उन्होंने आकर इनोग्रेशन किया हाँ <laughs> तो उस समय 2007 में मैं खोल चुकी थी गीता पाठशाला तो पापा ने पकड़ लिया पकड़ लिया और जकड़ लिया आपको ज्ञान कैसे मिला उसके बारे में बताइए ज्ञान तो मैं ये कहूँ कि निमित्त शायद मेरा बेटा बना मेरा बेटा थर्टी थी एयर मतलब का साल का हो गया तो उस समय कुछ प्रॉब्लम ऐसी आई कि घर में भक्ति में सब चलते थे तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं जाना तो मेरे को ऐसे ब्रह्मा बाबा दिखे तब मैं नहीं जानती थी ब्रह्मा बाबा कौन है फरिश्ते रूप में हिस्ट्री हॉल में आज भी है बैठ करके अच्छा। तो कुछ ऐसे मेरे साथ प्रॉब्लम हुई उन्होंने कुछ ऐसे किया कि ये जाएगी नहीं तो तबीयत खराब हुई तो उसके बाद मेरे को वो मतलब बूढ़ा सा दिखा ऐसे कहते नहीं ये सोल बड़ी पवित्र है ऐसा होना नहीं चाहिए तो मेरे पापा खुद भी हम लोग वैसे भी ब्राह्मण हैं हमारे पापा भी बड़े बड़े बहुत बड़े पंडित हुआ करते थे वो आए उन्होंने भी देखा क्या हुआ तो बाबा पता नहीं ऑटोमेटिकली निकला मुझे नहीं पता था बाबा कौन है फिर हमारी लौकिक दीदी जिया जी हैं कर्नल हैं वो उन्होंने हैदराबाद से ज्ञान लिया तो उनकी बेटी एक रात मेरे पास रुकने आई तो उसने कहा मौसी शिव अलग है और शंकर अलग है तो ऐसे करके पार्ट लेट खुला पार्ट मेरा जब मेरा बेटा पाँच साल का हुआ तो हम लोगों ने आनंद विहार शिफ्ट किया तो वहाँ मैंने मंदिर में देखा ये कैसा मंदिर है यहाँ प्रदर्शनी भी लगी है वाइट साड़ी वाली भी मैंने कहा शायद कोठियों के बीच में ऐसा कुछ होता होगा नहीं तो व्हाइट साड़ी मना हमारे लिए वो वीडो है करके तो वो पर एक चित्र वो लगाई रही थी दीदी लोग तो उसमें ये है कि जैसे वो पांच विकार है ना वो मुझे इतना क्लिक किया फिर मैंने कहा ये कहाँ से मिलेगा वापस आ गई बस जल चढ़ाया वापस आ गई फिर उसके बाद दीदी की बेटी ने मुझे ज्ञान का बीज डाला फिर दीदी ने हैदराबाद से लक्ष्मी नगर का सारा खोल मेरे को एड्रेस दिया वहाँ मैंने कोर्स किया और जिस सोल ने मुझे ज्ञान दिया वो चक्रधारी दीदी से ज्ञान ले रही थी तो एंड टाइम वो चली गई उस समय तो मेरा पांचवा छठा दिन का कोर्स था तो फिर मेरा मन नहीं किया कि मैं वापस इसमें जाऊं फिर दीदी ने बड़ी दीदी हमारी बड़ी दीदी की पालना तो बाबा की पालना और बड़ी दीदी उन्होंने बहुत प्यार से समझाया कि शोभा बन ऐसे होता है आप पाओ फिर आई तो फिर उसके बाद तो बाबा ने फिर उसके बाद क्या हुआ दीदी ने ऐसे ही कहा कुछ टाइम बाद कि हम लोग मधुबन जा रहे हैं मैंने कहा वो क्या होता है कहते हैं वो मधुबन जहाँ बाबा आते थे ये होता था मैंने कहा अच्छा मैंने कहा मैं भी जाके दीदी से बोलूँगी तो मैंने दीदी को कहा मैंने कहा दीदी मेरे को भी जाना है दीदी ने कहा नहीं तब तक धारणाएँ कुछ नहीं बताई थी मुझे तो उस बीच छठी पड़ गई कृष्ण की तो बाबा ने एक स्टेज प्रोग्राम में करती थी डांसिंग वांसिंग तो उसमें मैंने खूब अच्छा सा किया सारा बजाना भी गाना दीदी बड़ी इम्प्रेस हुई कुछ टाइम बाद फिर मैं आके ना रोती थी एक बाबा मिला मधुबन में शिव बाबा मिले मुझे नहीं बुलाओगे दीदी जा रही है मेरी लौकिक दीदी मुझे नहीं रो बहुत रोती थी मैं तो दीदी ने मेरे को कुछ दिन बाद बुलाया शोभा ना अपने चलना है मैंने कहा दीदी तो तीन महीने बीच में थे तो तीन महीने की धारणाएँ ये ये है मैंने कहा हाँ दीदी दी, कोई क्योंकि वर्किंग थी तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं पड़ी युगल ने पूरा सहयोग दिया उसके बाद तो यहाँ आकर जो मिला ना वो और फिर मेरे अंदर एक ये चीज़ थी यदि ऐसा है तो ऐसा कैसे होगा तो फिर 2003 में हम लोग अट्ठारह जनवरी में आए तो हम मधुबन गए मधुबन में मैं देख रही थी दादियां सब ना बाबा की शांति स्तम्भ में सब परिक्रमा कर रहे हैं मेरी दीदी हमारी हेमा दीदी जो सेंटर के इंचार्ज मैं देख रही मन का बाबा मुझे कुछ भी फीलिंग नहीं है शायद आपने ना मुझे प्यार नहीं किया मुझे गिट्टी नहीं खिलाई इसलिए मुझे कोई फीलिंग नहीं आ रही है तो मैं बैठे बैठे ऐसे कह रही थी फिर भी मैंने परिक्रमा दी तो बाहर कोई खड़े हैं जहाँ आंगन है मुझे नहीं पता वो कौन है तो सब उनसे मिल रहे थे तो मैंने भी अपनी माँ का हाथ पकड़ा और मैं हाइट छोटी है तो उसका फ़ायदा उठा लेती हूँ मैं एकदम आगे आ गई आगे आ गई तो वो भाई जी ने मुझे खूब प्यार किया ऐसे ऐसे करके ना मेरे सिर पे और मेरी माँ भी रोए वो भी रोए तो हमें नहीं पता कौन है जब हम बाहर आए ना हमारी हेमा दीदने का शोभा है आपको पता है कौन है मैंने कहा नहीं कहती अच्छा बाबा के कमरे में जाओ तो मैं बाबा के कमरे में गई मैंने शक्ल तो मिल रही है तो नारायण दादा तो तब से जितनी बार मैं 18 जनवरी में आई तो हमेशा नारायण दादा के साथ मेरा रहा बहुत ज़्यादा प्यार रहा सुरेंद्र भाई जी कहते थे आ जाओ मैं मिलवा देता हूँ तो ऐसे मेरे को यहाँ के एक एक भाई बहनों ने शिलू दीदी की तो मैं दीवानी हूँ आज भी आने से पहले शिलू दीदी ने इतने क्योंकि उनका क्लास था तो ऐसे भक्की मारी मेरे को क्योंकि एक वो भी कारण था क्योंकि जब मैं ज्ञान में आई ना तो दीदी ने एक कैसेट दे दिया था सिर्फ शीलू दीदी का हुआ करता था वो कैसेट उसी से हम लोग मेडिटेशन करते थे तब भी घर में बहुत चल रहा था कि मैं हूँ इसमें या मैं भक्ति में जाऊँ सास ये कह रही है माला करनी है तो दीदी का जब मैंने वहाँ पे हिस्ट्री हॉल में भोग लग रहा था फॉरनर्स बैठे थे दीदी हिंदी में ट्रांसलेट कर रही थी तो दीदी ने आते ही ना मुझे वो गुलाब का फूल दिया मैंने कहा अब मैं यहीं की हूँ क्योंकि दीदी ने मुझे मैं औरों को किसी को नहीं जानती थी शीलू दीदी का तो मैं सुनती थी मेडिटेशन करती थी तो तब से अभी तक दीदी मुझे बहुत बहुत बहुत स्नेह देती है तो इस मधुबन भूमि का बाबा का और पूरे ब्राह्मण परिवार का बहुत बहुत बेहद का शुक्रिया जिन्होंने मुझे ज्ञान का रास्ता बताया जिन्होंने कोर्स कराया और मेरे पूरे ब्राह्मण परिवार का बार बार दिल से शुक्रिया है ये मेरा अनुभव रहा है और बहुत तो सुंदर को भी है तो मैं कि से क्या था। के क्या सबके लिए यही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं अब तो वो खुद आकर कह रहा है मुझे पहचानो और हर धर्म वाला और सब आ रहे हैं ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे सभी आ रहे पर आकर अपने पिता को पहचाने और उससे वर्षा लें भगवान एक अलग चीज़ है और पिता अलग चीज है तो वर्षा लेना हर एक आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है ओम शांति धन्यवाद धन्यवाद इस सूर में जहाँ हमने शेवाजी का ब्रमाकुमारी जुड़ना और उनका जो ब्रह्म कुमारी से जो लगन बच्चे अभी से हम करने है तो गोया आशा करेंगे आप सभी कभी प्रेरणा बनी होगी एक बार आप भी ब्रमाकुमारी अनुभव को तो आप भी करें इन्हीं शुभाशवाणी के साथ फिर मैं कहते हैं अगले कभी किस नई बात को लेकर आप बनेगी हमारे साथ सलाम नमस्कार जय हिंद जय भारत ओम शांति शिव है, शिव ही सुंदर सुंदर अति प्यारी सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर सुंदर का जन्म की पतित आत्माओं को मुक्ति दिलाए जन जन को ये मंत्र सिखाकर मन मना भव माने कम या ज्ञानृत से खाली मन का प्याला ग्याना... पिता का जग के नाते धू दे सक दस जाके